लेकिन शुद्ध के मौकों पर वहाँ दक्षिण पक्ष होते हैं ये प्रज्जनों के लिए कम नहीं हो पाते जब सैनिकों का अभिमान है इस सूत्र को समझने के लिए कुछ प्रारंभिक बातें को समझ लेनी जरूरी है पहली बात वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का सारा विकास अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हुआ है मनुष्य की सारी प्रगति हिंसा के कारण हुई और मनुष्य अगर सारे पशुओं में जीत पाया है तो बुद्धिमानी के कारण नहीं ज्यादा हिंसा करने की क्षमता के कारण ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो कहते हैं मनुष्य की बुद्धि हिंसा करने के कारण ही विकसित हुई इसे थोड़ा हम समझ लें क्योंकि लाव से की बात इसके बिल्कुल विपरीत है तभी इसके ठीक आमने-सामने ने लाओ से की बात समझना आसान भी होगा उचित भी शायद आपको पता न हो दार्जिंग से लेकर जेबीएस हालडेन तक जिन लोगों ने विकास के संबंध में गहन अध्ययन किया है वे बहुत अजीब नतीजे पर पहुंचे और वो नतीजा ये है कि आदमी का सारा विकास उसके अंगूठे के कारण हुआ सुन के थोड़ी हैरानी होगी लेकिन बात में सच्चाई है अकेला आदमी ही ऐसा पशु है जिसका अंगूठा उसकी उंगलियों के विपरीत काम कर सकता है जैसे आपका पैर का अंगूठा वो उंगलियों के विपरीत काम नहीं कर सकता इसलिए पैर से आप कोई चीज पकड़ नहीं सकते और जब पकड़ नहीं सकते तो फेंक नहीं सकते आदमी के हाथ का अंगूठा उंगलियों के विपरीत काम करता है उंगली एक दिशा से अंगूठा दूसरी दिशा से। इस विरोध के कारण आप हाथ में कोई चीज पकड़ सकते हैं और इस विरोध के कारण ही आप किसी चीज को फेंक सकते हैं फेंकने की ताकत ही अस्त्र शस्त्र का निर्माण बनती है कोई जानवर शस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि पकड़ ही नहीं सकता और जब पकड़ ही नहीं सकता तो फेंक भी नहीं सकता जो जानवर उपयोग कर सकते हैं अंगूठे का जैसे बंदर चिंपैंसी बबूल बंदरों की जातियां इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी और बंदर सजाते हैं क्योंकि उनके पास भी अंगूठा है जो उंगलियों के विपरीत थोड़ा सा काम कर सकता है ज्यादा नहीं आदमी के मुकाबले गतिमान नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत चीजें वो पकड़ सकते हैं थोड़ी दूर तक चीजें फेंक भी सकते हैं आदमी का अंगूठा उसकी हिंसा का आधार वैसे आदमी कमजोर ये भी हम ठीक से समझ तो ले कि आदमी को इतने हिंसक होने की क्या जरूरत पड़ गई होगी क्योंकि आदमी से ज्यादा हिंसक कोई पशु नहीं कोई पशु खेल में हिंसा नहीं करता सिर्फ आदमी शिकार करता और खेल में हिंसा करता कोई पशु अपनी ही जाति में हिंसा नहीं करता आदमी आदमी को मारने में बड़ा रस लेगा कोई पशु अकारण हिंसा नहीं करता आदमी अकारण हिंसा करता है और पीछे कारण खोज लेता पशुओं में कोई बड़े युद्ध नहीं होते कोई विश्व युद्ध नहीं होते होने की कोई संभावना नहीं है। क्या कारण है आदमी के इतने हिंसक हो जाने का और क्या कारण है आदमी के अस्त्र शस्त्र की खोज का कारण बड़ा अजीब वो भी ख्याल में नहीं आता क्योंकि आदमी कमजोर सारे पशुओं में आदमी कमजोर से कमजोर पशु अगर निरत्य आप एक कुत्ते से भी लड़े तो नहीं लड़ सकते न तो आपके पास उतने मजबूत दांत हैं और न उतने नुकीले नाखून जानवरों के पास दांत और नाखून उनके अस्त्र शस्त्र उनके औजार आदमी बिल्कुल कमजोर है निहनता आदमी किसी जानवर से जीत नहीं सकता यही कमजोरी हिंसा की खोज बन गई क्योंकि आदमी के पास नाखून ना थे इसलिए उसे छुरी तलवारें बनानी पड़ी और नाखून की पूरक आदमी के पास इतने बड़े दांत ना थे जितने पशुओं के पास थे तो उसे औजार के दांत बनाने पड़े जो पशुओं की छाती में घुस जाए उनका कलेजा बाहर खींच लिया आदमी कमजोर है इसलिए हिंसक हो गया ये बड़ी मजे की बात है इसका मतलब यह होगा जब तक आदमी की भीतरी कमजोरी न मिट जाए तब तक वो अहिंसक नहीं हो सकता और तब इसका मतलब भी यह हुआ कि जितना बड़ा हिंसक आदमी हो समझना कि उतना भीतर कमजोर और इसका यह भी मतलब हुआ कि जितना शक्तिशाली मनुष्य होगा उतना अहिंसक हो जाए भय के कारण हिंसा पैदा हुई आदमी भयभीत है तो उसने हिंसक खोज और उसके पास हाथ थे अंगूठा था कमजोर मनोदशा थी उसने चीजें फेंक कर मारनी शुरू कर दी उसके अस्त्र शस्त्रों की खोज शुरू हो गई फिर आदमी ने पत्थर के औजार से लेकर एटम बम तक की यात्रा की यह भी थोड़ा समझ में जैसा है कि जैसे जैसे आदमी के पास ताकतवर अस्त्र शस्त्र बनते चले गए वैसा वैसा आदमी और कमजोर होता चला गया आज से दस साल पहले की कब्रों में अगर हम आदमी को देखें तो वो शरीर की दृष्टि से हमसे बहुत मजबूत था हमारे पास एटम बॉम्ब है अगर हम 10000 साल के पहले के आदमी से युद्ध करें तो वो हमसे जीत नहीं सकेगा बाकी वह हमसे शरीर में मजबूत अगर हम अस्त्र शस्त्रों को अलग कर दे और निरतः लड़े तो हम पीछे के आदमियों से जीत नहीं सकते आज भी जो जंगल में आदिवासी रह रहा उससे हम जीत नहीं सकते शारीरिक रूप से वो ताकतवर क्यों एक दुष्ट चक्र है कमजोर आदमी कमजोरी के कारण हिंसा के अस्त्र खोजता है फिर हिंसा के अस्त्र जितने मिल जाते हैं उतनी ही ताकत की जरूरत कम होती चली जाती है तो वो कमजोर होता चला जाता जिस दिन हमारे पास सब तरह के स्वचालित यंत्र होंगे उस दिन आदमी बिल्कुल कमजोर होगा जो लोग पैदल चलते थे उनके मुकाबले हमारे पैर कमजोर होंगे ही क्योंकि हम पैदल से चलने का कोई काम ही नहीं कर रहे पैर का कोई उपयोग नहीं जिन चीजों का उपयोग खोता चला जाता है वे कमजोर होती चली जाती अब हमने कमजोर खोज लिया है जल्दी ही आदमी के मस्तिष्क की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी और आदमी का मस्तिष्क भी कमजोर होता चला जाएगा जिस चीज का हम यंत्र बना लेते हैं उसकी फिर हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं रह जाती कमजोरी के कारण आदमी हिंसक हुआ हिंसक होने के कारण और कमजोर होता चलाता एक तरफ बड़ी ताकत है हमारे हाथ में कि हम लाखों लोगों को एक सेकंड में मिटा दें और दूसरी तरफ हम हम इतने निहरते हैं कि एक छोटा सा जानवर भी हम पर हमला कर दे तो हम सीधा उससे जीत नहीं सकते हमारा बड़े से बड़ा सेनापति भी निहर का जीत नहीं सकता एक साधारण जंगली आदमी से यह तथ्य ख्याल में लेने लेना जरूरी है सब हिंसा परिपूरक है कमजोरी की पश्चिम के बहुत बड़े विचारक एडलर ने इस सदी में बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तावित किया और वो था कि जिंदगी निरंतर परिपूरक की खोज करती है इसलिए जिन लोगों में कोई कमी होती है वो उस कमी की पूर्ति के लिए कुछ ईजाद करते हैं होता है अक्सर कि जो लोग किसी दृष्टि से अनुभव करते हैं अपने को वे किसी दूसरी दिशा में श्रेष्ठ होने की कोशिश करके पूर्ति कर लेते हैं क्रूर आदमी हो तो वो किसी दूसरी दिशा में अपनी कुरूपता की पूर्ति खोजता है वो बड़ा कवि हो जाए कि बड़ा चित्रकार हो जाए कि बड़ा संगीतज्ञ हो जाए कि बड़ा नेता हो जाए वो कुछ हो जाए ताकि उसको ऐसा न लगे कि मैं दुनिया के राजनीतिज्ञों का जीवन अगर हम खोजें तो बड़ी आश्चर्य की बात मालूम ये किसी न किसी रूप में बहुत हीनता से पीड़ित थे ललिंग के पैर कुर्सी पर बैठता था तो जमीन तक नहीं पहुंचते थे पैर उसके छोटे थे ऊपर का हिस्सा बड़ा था और बचपन से लोग उस कहते रहे थे कि तुम क्या करोगे जिंदगी में तुम साधारण सी कुर्सी पर भी बैठ नहीं सकते हो तो उसने सोवियत रूस के सिंहासन पर बैठकर दिखला दिया कि साधारण कुर्सी पर कुछ भी नहीं मैं बड़े से बड़े सिंहासन पर बैठ सकता मनुष्य कहते हैं कि वो जो पैर जमीन पर नहीं छूते थे वो जो हीनता थी लेन सदा पैर छिपा के बैठता था जब वो सिंहासन पर बैठ गया तब भी तब भी वो किसी के सामने कुर्सी पर एक दिन बैठ सकता था क्योंकि पैर उसके ऊपर उठ जाते हैं वो उसके लिए दीन था कि बात थी वो उसके लिए कठिनाई हो गई हिटलर के संबंध में अवैज्ञानिकों ने जो खोजबीन की है वो बहुत सी बातें बताती वो अनेक तरह की बीमारियों से परेशान थे और उन सारी बीमारियों की परेशानी और हीनता उसे पागल बना दी वो किसी दूसरी दिशा में सिद्ध करके बता देगा कि वो हीन नहीं जो भी इंफीरियोरिटी से हीनता से पीड़ित होते हैं वो किसी दिशा में सुपीरियर श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं इस लिहाज से मनुष्य सबसे ज्यादा हीन पशु है बहुत एक शक्ति में और उसने सब पशुओं से श्रेष्ठ होने की कोशिश करके अपने को सिद्ध भी कर दिया है कि वो श्रेष्ठ है और जिन जिन चीजों की कमी थी उसने परिपूर्ति कर ली हाथ कमजोर थे तो उसने अस्त्र बना लिए शरीर कमजोर था तो उसने मकान बना लिए किले बना लिए उसने सब तरह से अपनी सुरक्षा की वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी हिंसा के बल पर आदमी जो है आज तक वो बन पाया पर इसके अब खतरे भी हैं ये बात सच है कि आदमी जो भी बन पाया है वो हिंसा के कारण ही बन पाया अगर लाउस से या महावीर या बुद्ध ने आज से बीस हजार साल पहले आदमी को अहिंसा समझा दी होती और आदमी मान गया होता तो आदमी आज कहीं होता ही नहीं अगर जंगल के आदमी को अहिंसा समझाने वाले लोग मिल गए होते तो जंगली जानवरों से कभी का साफ कर चुके होता इसलिए आठ से बीस साल पहले कोई महावीर पैदा नहीं हुआ हो भी नहीं सकता ध्यान रहे महावीर के पैदा होने के लिए वो स्थिति जरूरी है जब हिंसा जरूरी न रह गई हो तभी अहिंसा की बात की जा सकती है इसलिए महावीर के इसके पहले पैदा होने का कोई उपाय नहीं न लाओ से का ख्याल करें लाओ से महावीर बुद्ध सुकरात अरस्तु प्लेटो सभी का समय एक है सारी जमीन पर ये आज से पच्चीस सौ साल पहले ये लोग पैदा हुए इनको और पीछे नहीं हटाया जा सकता क्योंकि पीछे तो अहिंसा की बात ही करने का कोई अर्थ नहीं हो सकता पीछे तो हिंसा जीवन की अनिवार्यता थी लेकिन जो अनिवार्यता थी कल वही बाद में कठिनाई बन जाएगी आज वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी ने कोई दस लाख साल में हिंसा से अपने को विजेता घोषित किया पशुओं को हरा डाला और वो एक छत्र मालिक हो गया दस लाख साल में उसके जीवाणुओं की आदत हिंसा की हो गई अब हिंसा की कोई जरूरत नहीं है लेकिन उसकी आदत हिंसा की है यही आज की तकलीफ है आज की सारी बड़ी से बड़ी पीड़ा यही है कि आपकी बनावट जिस रास्ते से हुई है वो रास्ता समाप्त हो गया अब न तो आप जंगली जानवरों से लड़ रहे ना आप अंधेरी रात में किसी गुहा में बैठे हुए न आज आपके दांत और नख की कोई जरूरत है और उनके विस्तार का तो कोई काम नहीं लेकिन आदमी के सेल्स उसके शरीर के जीवाणुओं में बिलकुल बना हुआ प्रोग्रेस 10 लाख साल में आपके जीवाणुओं ने जो सीखा है वो आप की जिंदगी में भूल नहीं सकते उनको दस लाख साल लगेंगे भूलेंगे तो जो लोग विज्ञान की तरफ से सोचते हैं जैसे स्किनर और दूसरे विचारक वो कहते हैं आदमी को अहिंसक बनाने का तब तक, तक कोई उपाय नहीं जब तक हम उसके जेनेटिक उसके जीवाणुओं के मूल आधार को न बदलते तब तक, तक आदमी को अहिंसक बनाने का कोई उपाय नहीं क्योंकि आदमी पैदा ही होता है हिंसा का प्रोग्राम उसने छिपा हुआ ब्लू प्रिंट उसके भीतर जंगल नहीं रहा संघर्ष नहीं रहा हिंसा का उपयोग नहीं रहा लेकिन आदमी की बनावट उसके शरीर का ढांचा हिंसा के लिए उसकी ग्रंथियां हिंसा के लिए उसका सारा संरचना हिंसा की है और इसलिए जिंदगी में बड़ी तकलीफ है वो तकलीफ ये है कि आप हिंसा करना चाहते हैं और कर नहीं पाते तब आप भीतर उबलते परेशान होते जैसे एक ज्वालामुखी भीतर चल रहा हो फिर ये ज्वालामुखी आपकी पूरी जिंदगी को विषाक्त कर देता है तो क्योंकि ये जहां नहीं जरूरत थी वहां भी आग गिर जाती है आपके हाथ नदी गिराए तो भीतर जलती है दो बातें घटित होती है एक तो आप जलते हुए लावा बन जाते इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि आप कभी कभी क्रोध करते सच्चाई मिलती है आप सदा ही क्रोध में होते हैं कभी कभी ज्यादा प्रकट हो जाता है कभी कभी छिपाया होता शांत होना मुश्किल है आपके लिए आप आसान ही होते हैं लेकिन जब बहुत अशांत हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है असल में बुखार में रहने की आपकी आदत है अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि आप 24 घंटे क्रोध में और तलाश में है कि कहाँ से क्रोध बाहर निकल जाए चौबीस घंटे आपके भीतर हिंसा का रस है छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक छोटा बच्चा भी चिंता चल रहा हो उसको तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर देगा स्कूल चला जा रहा है कुत्ते को पत्थर मार देगा उसमें हो क्या रहा है उसके भीतर ये बच्चा जंगल में पैदा होना चाहिए था इसके भीतर के सेल को कोई खबर नहीं है कि अब जंगल में नहीं है इसका भीतर का सेल बिल्कुल आपकी शिक्षा संस्कृति से अपरिचित है वो अपना काम पूरा कर रहा है उसे कोई प्रयोजन नहीं है कि दुनिया बदल गई है चांद तरफ उसी हिंसा के कारण बदल गई लेकिन वो हिंसा गहरी बैठ गई स्किनर कहता है कोई आशा नहीं है जब तक हम आदमी का जनन प्रक्रिया को न बदल दें और उसके मूल शैल में प्रवेश करके हिंसा के तत्वों को अलग ना कर दे लेकिन वो अभी शायद जल्दी आसान नहीं होगा अभी हमने एटम में प्रवेश किया है वो मृत अणु है और जीवित अणु में प्रवेश करने में अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि जीवित अणु को तोड़ते ही वो मृत हो जाता है जब तक हम ऐसी कला न खोजने वैज्ञानिक कि जीवित अणु टूट के भी मृत ना हो तब तक हम उसे बदल ना सकेंगे लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी सौ साल ज्यादा से ज्यादा और बीस साल कम से कम इस सभी के पूरे होते होते आसार हैं कि हम आदमी के जीवाणु को तोड़ लेंगे जैसे हमने अम को तोड़ लिया लेकिन इतने से बात हल होती सब बड़े खतरे अगर हम जीवाणु को बदल सकते हैं तो हम आदमी को ही नष्ट कर देंगे क्योंकि जीवाणु को बदलने का तो मतलब ये हुआ कि हम जैसे आदमी चाहेंगे वैसे आदमी पैदा करेंगे कौन चाहेगा कौन निर्णय करेगा कैसे आदमी हो निश्चित ही राजनीतिक निर्णय करेंगे ताकत उनके हाथ में राजनीतिक पसंद नहीं करेंगे कि बुद्धिमान लोग पैदा हों, क्योंकि तो समाज जितना बुद्धि ही हो राजनीतिक उतना ही बड़ा मालूम पड़ता है राजनीतिक नहीं चाहेगा कि बहुत स्वतंत्र विचार के लोग पैदा हों, क्योंकि तो स्वतंत्र विचार विद्रोह का जन्मदाता है राजनीतिक चाहेगा आज्ञाकारी अनुशासनबद्ध गुलाम पैदा हो और अगर आदमी के जेनेटिक सेल को बदला जा सके तो राजनीतिज्ञ अपनी अनुयायियों के जमात पैदा कर देगा जिसमें गुलाम आदमी होंगे जिनके पास कोई आत्मा नहीं होगा ज्यादा कुशल होंगे लेकिन आदमी होने की बात विलीन हो गई होगी यंत्रवत होंगे शायद हम इसके लिए राजी भी न कि ये किया जाए तब क्या उपाय है लाश से महावीर बुद्ध जो कहते हैं अहिंसा की बात उनकी बात में सार तो है क्योंकि मनुष्य हिंसा के द्वारा पशु से ऊपर उठा और मनुष्य हुआ अब हिंसा के ही द्वारा और ऊपर उठने का कोई उपाय नहीं पशु का युद्ध ही समाप्त हो चुका है आदमी और पशु के बीच अब कोई संघर्ष नहीं है अब तो संघर्ष आदमी और आदमी के बीच इसीलिए आदमी आदमी के साथ हिंसा कर रहा है क्योंकि हिंसा उसे करनी पशुओं से कोई संघर्ष नहीं रहा और संघर्ष करने की वृत्ति उसके भीतर है वो आदमी आदमी से लड़ता है बहाने करता है कभी हिंदू मुसलमान कभी ईसाई मुसलमान कभी कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान से कभी अमरीका वियतनाम से ये सब बहाने वैज्ञानिक दृष्टि से आदमी लड़ना चाहता है क्योंकि लड़ो देना उसे राहत नहीं मिलती वो बेचैन है भीतर और किससे लड़ने जाए या तो पशुओं से लड़ता है इसलिए एक आप मजे की बात देखेंगे पशुओं के शिकारी आमतौर से भले आदमी होते हैं अगर आपकी शिकारी से दोस्ती है तो आप पाएंगे वो बहुत मिलनसार और अच्छा आदमी क्योंकि तो सारी हिंसा वो पशुओं के साथ निकालने का आदमियों के साथ हिंसा निकालने की कोई जरूरत नहीं रह जिनको हम सज्जन कहते हैं जो चींटी भी न दबाएंगे वो भले आदमी नहीं मालूम होते उनके साथ रहना दुखद मालूम होगा उनके साथ घंटे भर रहना बोर्डम ऊप पैदा करेगा अगर उनके साथ महीने भर रहना पड़े तो आप आत्महत्या का विचार करने लगते सज्जनों से दूर ही रहना अच्छा मालूम पड़ता है वो भारी पड़ते वो भारी पड़ते क्यों उबलती हुई हिंसा उनके भीतर भरी वही उनका बोझ है और वो तरकीबों से उसको निकालते रहते वो आपको न मारेंगे लकड़ी उठाकर लेकिन विचारों से आपके हमला करते रहेंगे वो आपकी छाती में छुराने फोंकेंगे लेकिन ऐसे शब्द भोग देंगे जो छोरे से भी गहरे चले जाते हैं वे आपको गाली न देंगे लेकिन तरकीब से बता देंगे कि आप आदमी अभी आदमी नहीं हो सभी साधु तथा तथित यही समझा रहे हैं लोगों को कि तुम पतित हो पापी हो अपराधी हो उनका सारा खेल ही एक है कि दूसरा अपराधी सिद्ध हो जाए दूसरे को हमेशा दिखाने में उनकी हिंसा निकल रही है हिंसा बहुत रूपों में निकल सकती है, दूसरे को चोट पहुंचाना अनेक तरह से हो सकता है एक नजर निंदा की और हिंसा हो जाती एक साधु महात्मा के पास आप सिदर पीते चले जाएं, तब उनकी नजर देखे तब तो वो नजर बता देगी कि तलवार इतनी बुरी तरह नहीं काटती मैंने सुना है पुरी के शंकराचार्य से एक आदमी मिलने गया पुरी के की प्रशंसा में लिखे गए लेख पड़ा उसने लिखा है उसने जरा भी नहीं सोचा कि क्या लिख रहा है 20-25 लोग उनके भक्त पास बैठे थे उस आदमी ने शंकराचार्य से पूछा कि ब्रह्म को कैसे पाया जाए कुछ रास्ता बताएं शंकराचार्य ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा वो आदमी फुल पेंट शर्ट पहने हुआ था वो अपराध की बात थी उसके उत्तर में शंकराचार्य ने कहा कि जमीन यज्ञोपवीत पहने हुए हो वो आदमी डर गया नहीं पहने हुए था तो शंकराचार्य ने कहा कि तुम समझते हो कि ऋषि मुनि हमारे ना समझते थे बिना यज्ञोपवीत के और ब्रह्म ज्ञान की खोज शुरू करती वे 20-25 जो ना समझ करते होंगे वे बड़े प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि तो वे जब को कभी पहने हुए और वो आदमी अचानक निंदित उस आदमी को लगा होगा जमीन फट जाए तो मैं समझ आऊंगी कहां फट गया ये प्रश्न मैंने कहा तो पूछा लेकिन अभी तो शुरुआत थी संग्रह करने का तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि पेशा खड़े हो, करते हो तो करते होंगे बैठ के क्योंकि फुल प्रिंट पहने हुए बैठ के करना बहुत मुश्किल पड़ेगा खड़े होते पेशाब करते हो ब्रह्म ज्ञान की कोशिश करते हो इसको क्या कहिएगा इससे बड़ी हिंसा और कुछ हो सकती इस आदमी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो सब सज्जन ही कर सकते ऐसा दुर्व्यवहार लेकिन हमें पता नहीं चलता दूसरे को बुरा दिखाने की चेष्टा में जो रस है वही हिंसा है दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा में जो रस है वही हिंसा आदमी हिंसा के पशुओं से जीता और हिंसा अगर बनी रही तो आदमी अपने से ही हार जाएगा आज जो खतरा है वो हिंसा के कारण ही है क्योंकि हमारे पास इतने साधन हो गए हैं कि अगर हिंसा की हमारी वृत्ति जारी रहती तो आदमी जमीन पर ज्यादा देर नहीं रहेगा हम अपना आखिरी अध्याय लिख रहे हैं। इतिहास आखिरी किनारे खड़ा है हिंसा से ही हम जीत कर आए हैं लेकिन अब हिंसा ही हमारी मौत बनेगी क्योंकि वो जो आदत हमने सीख ली उसके दो परिणाम हो रहे हैं एक तो हमें रोज हिंसा चाहिए ख्याल करें हर पंद्रह वर्ष में हमें एक बड़ा युद्ध चाहिए दस पंद्रह साल में हम इतनी हिंसा इकट्ठी कर लेते हैं कि बड़ा युद्ध ना हो तो निकास नहीं होता और एक एक आदमी को दो चार आठ दिन में क्रोध और हिंसा का उपाय चाहिए नहीं तो आग जलने लगती है और आदमी बुखार से ग्रस्त हो जाते निकास चाहिए तो हम निकालते रहते हैं। ये जो इकट्ठी होती हिंसा है ये कितने रूपों में आज निकल रही है उसे देखें नाम बहाने विद्यार्थी शिक्षकों पर निकाल रहे हैं बेटे बाप पर निकाल रहे हैं पुरुष सदा के स्त्रियों पर निकालते रहे हैं पश्चिम में स्त्री पुरुषों पर निकाल रही ऐसा समझ में पड़ता है कि कारण ना भी हो अभी मैं इप्पी विचारक की किताब पढ़ रहा हूं किताब का नाम है डू इट किताब में लेखक ने सुझाव दिया है कि जो भी कानून हो उसे तोड़ो इसकी फिक्र मत करो कि क्यों तोड़ रहे हो तोड़ना ही लक्ष्य जिसको भी मना किया जाता हो वो काम करो इसकी फिक्र मत करो कि उसका क्या फल होगा उसे तोड़ना ही लक्ष्य लेखक ने सुझाव दिया है किताबें जला दो बाइबल जला दो चर्चों में आग लगा दो यूनिवर्सिटीज को फूक डालो क्यों तो वो कहता है क्यों का सवाल नहीं आग क्रांति और हमें सब डालना ताकि हम सब फिर से शुरू कर सके उसने बड़ी मजे की बात कही उसने ये कहा है कि हमें कुछ चीज शुरू करने का मौका ही नहीं बचने दिया लोगों ने पुराने लोग सभी कुछ कर रहे हैं हमें कुछ करने का मौका नहीं सब जला दो ताकि हम फिर से शुरुआत कर सके ये जो युवक कह रहा है ये कोई एक युवक की बात नहीं है आज यूरोप और में लाखों युवक इस बात से राज्य बड़ी अजीब बातें अभी मैं एक छोटी पुस्तिका देख रहा था जिसमें सुझाव दिया गया है कि तुम्हें जो पहली साधु मिले उसके साथ व्यविचार करो जो पहली नम साधु मिल जाए उसके साथ तत्काल व्यविचार करो क्यों उस लेखक ने कहा है कि दुनिया ने गरीबों की क्रांतियां देखी हैं अब तक तो गरीब कुछ पाने के लिए क्रांति करता है स्वभाव अमरीका उस क्रांति को देखेगा जो अमीरों के लड़कों की क्रांति है वो कुछ पाने को क्रांति नहीं करते कुछ मिटाने को कुछ खोने को नष्ट करने को क्रांति करते तभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैंपस में उन्होंने एक रॉलसराय गाड़ी नई खरीद के आग लगाई होली चलाई खरीद के नई गाड़ी और जब पत्रकारों ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम सिर्फ तुम्हारे सिंबल को तुम्हारे प्रतीक को रल को आग लगाए न्यूयॉर्क एक्सचेंज में जाके लड़कों ने, जा ने डॉलर के नोटों में आग लगाई और डॉलर लुटा लोगों ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे प्रतीक को नष्ट कर रहे हैं। किसलिए नष्ट कर रहे हो तो क्रोधित हम सब सिर्फ क्रोधे हमारी समझ में नहीं आ सकती ये बात लेकिन जल्दी आ जाएगी समझ में क्योंकि अगर क्रोध बोखला जाए और कारण न मिले तो क्या करेगा बच्चे स्कूल तोड़ रहे हैं फर्नीचर मिटा रहे हैं कांच तोड़ रहे हैं हम सोचते हैं शायद कोई वजह है कोई वजह नहीं है आदमी हिंसक है और आदमी को हिंसा के अब उपाय नहीं मनुष्य कहते हैं कि जो लोग लकड़ी काटते हैं जंगल में पत्थर तोड़ते हैं उनकी हिंसा पत्थर तोड़ने लकड़ी काटने में निकल जाती जब सांझ को आठ घंटे लकड़ी काट के कोई लौटता है तो पत्नी से प्रेम से मिलता है बच्चों के साथ गपशप करता है उसकी हिंसा वो जंगल में निकालता है लेकिन एक आदमी आठ घंटे दफ्तर में बैठ के घर चला आ रहा है हिंसा कहीं निकली नहीं भरा हुआ है ये घर निकालेगा ये रस्ते खोजेगा घर जाते तो इसकी हिंसा निकल जानी चाहिए जो आदमी पत्थर तोड़ रहा है उसकी हिंसा निकल रही है पत्थर तोड़ने वाला आदमी अचानक पत्थर नहीं तोड़े तो कुछ और तोड़ेगा तोड़े बिना उसे मजा नहीं आए एक तो परिणाम ये हो रहा है कि हिंसा उबल के व्यर्थ अकारण टूटती है और दूसरा परिणाम ये हो रहा है कि जो अकार टूटती हिंसा है इसकी मौजूदगी के कारण भीतर के सब रोज रस स्रोत हो जाते हैं आदमी प्रेम भी करता है तो उसमें भी हिंसा समाविष्ट हो जाती है। आदमी किसी को गल भी लगाता है तो उसमें भी दूसरे को मरोड़ डालने का तोड़ डालने का भाव समाविष्ट हो जाता है क्योंकि जो भीतर छिपा है वो सब तरफ छा जाएगा इसलिए अगर दो प्रेमियों को प्रेम करते देखे और अगर वो थोड़े ईमानदार हो और को समझते हो तो वो भी समझ पाएंगे कि उनके प्रेम में भी थोड़ी हिंसा है दो प्रेमी चुम्बन लेते लेते एक दूसरे को काटने भी लगेंगे दांत भी गड़ा देंगे वास्तन ने तो दांत गड़ाया नहीं जिसने उसने प्रेम किया ही नहीं ऐसा लिखा जब तक दांत के निशान में छूट जाए प्रेमी पर या प्रेमी पर तब तक भी कोई प्रेम वास्तायन ने तो लिखा है कि नखून कैसे बना के रखना चाहिए प्रेमी को कि जब वो मांस ने गा दे तो निहान छोड़ जाए रक्त प्रकट हो जाए नख दंश प्रेम की प्रक्रियाओं में एक बात उसने बताई अभी वास्तव की किताब पश्चिम में काफी पढ़ी जा रही है पूर्व में तो कोई पढ़ता नहीं उसका कारण है पूर्व में ये किताब तब लिखी गई थी जब हम भी समृद्ध थे और हमारी भी हिंसा कहीं मौका नहीं पाती थी तो हमने प्रेम में भी निकाली थी हिंसा आज वातिसन और पंडित कोक की किताबें सारी दुनिया की भाषा में अनुवादित होकर प्रचारित हो गई और पश्चिम के लोग आह्लादित होते हैं पढ़ के बाद सैनिकों की गजब के लोग थे हिंदू क्या क्या प्रेम की तरकी उन्होंने हजारों साल पहले निकाल दी थी लेकिन नखून का गहाना किस अर्थ में प्रेम हो सकता है इसी अर्थ में हो सकता है कि प्रेम के बहाने थोड़ी सी हिंसा बह रही तो फिर आदमी होशियार है तो फ्रांस में हुआ मार्कुस तो उसने सोचा जब नखून गढ़ाने से इतना प्रेम होता है तो फिर उसने तैयार कर लिए लोहे के नखून और वो अपने पास एक छोटी सी थैली रखता था जिसमें कोड़ा लोहे के नखून और औजार रखता था प्रेम के औजार और बड़ा मजा तो यह है कि प्रेसियों उसकी बहुत ही मार्कस था और उसकी प्रेरसियों का क्या है कि जिसने मार्कस दि सादे का प्रेम पा लिया फिर दूसरे का प्रेम ठीक मालूम पड़ेगा पड़ेगा जी क्योंकि वो नग्न करके कोरे मारता है और लोहे के नखून शरीर में गड़ाता है और स्त्रियों ने कहा कि पहले तो ये बहुत घबराने वाली बात मालूम पड़ती लेकिन पीछे इतना रस आने लगता और उसकी इस यूफा को उसके कोरे के मारने से उसके लोहे के नखून डराने पैशन जगता है वासना जगती और उदान हो जाती मार्ग इस दिशा से विक्षिप्त है पागल है लेकिन सभी लोग थोड़ी बहुत मात्रा में वैसे ही है कोई लोहे के नखून लाता है ये सिर्फ आविष्कारक बुद्धि है कोई अपने ही नखून से काम चलाता है जरा गैर आविष्कारक बुद्धि और अगर झुंसा को लोग प्रेम में रोक लेते हैं तो फिर ये दूसरे मार्गों से निकलती है इसलिए पति पत्नी जनजात लड़ते रहते मां बेटे मां बेटे पिता झंझात लड़ते रहते ये संघर्ष भी इसी कारण है कि वो जो हिंसा भीतर भरी है उसे निकास का कोई भी उपाय नहीं वो कहीं भी बह रही अब झरना कहीं भी फूट के बह रहा मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं हो पाएगा जब तक वो इस भीतर की हिंसा से मुक्त ना हो जाए दो उपाय है जाने जो कहते हैं कि हम आदमी के सेल को बदल दें, वो तो कुछ हित कर मालूम नहीं पड़ता हो भी सके तो भी करने योग्य नहीं है क्योंकि तो उसके तो साथ ही आदमी मर जाएगा आदमी के भीतर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटती है वो स्वेच्छा से घटती है और जब स्वेच्छा का कोई उपाय हो तो जो भी घसता है उसका कोई भी मूल्य नहीं अगर आप क्रोध को स्वेच्छा से छोड़ देते तो आप में करुणा पैदा होती और अगर क्रोध के सेल और हारमोन अलग कर दिए जाए और ग्रंथियां काट दी जाए तो आप में करुणा पैदा नहीं होती सिर्फ आप क्रोध की दृष्टि से नपुंसक हो जाते इस फर्क को ठीक से समझ लीजिए अगर क्रोध के ऊपर कोई स्वेच्छा से है तो क्रोध की शक्ति ही कर्मों बनती है। अगर क्रोध को कोई काफ ही डालता है सिर्फ शरीर के तल पर तो भीतर चित्त और आत्मा के तल पर तो क्रोध की ग्रंथि मौजूद ही रहेगी शरीर के तल पर कट जाने से सिर्फ आप वैसी हालत में हो जाएंगे कि एक आदमी हमला करना चाहे उसके हमने दोनों हाथ काट दिए तो हमला न कर सके आपकी हालत वैसी हो जाएगी जिससे एक व्यक्ति को हम ब्रह्मचारी कहें क्योंकि हमने उसके वीर को उसका सारा संस्थान काट डाला तो वो ब्रह्मचारी नहीं उसके ब्रह्मचारी का कोई अर्थ ही नहीं और वो ब्रह्मचारी और चढ़े तो अब बहुत मुश्किल है होना क्योंकि अब वो जगह ही न रही जिसके ऊपर उसके वो स्वेच्छा की घोषणा कर सकता था इसलिए बुद्ध महावीर और से कहते हैं कि इसकी संभावना है कि आदमी स्वेच्छा से ऊपर उठ सके और जिस दिन अपनी स्वेच्छा से अपनी हिंसा के ऊपर उठता है उसी दिन वस्तुता आदमी का जन्म होता है जब तक हम हिंसा से भरे हैं हम एक तरह के पशु हैं जो पशुओं है से लड़ता है जितना हिंसा के शून्य होते हैं मुक्त होते हैं उस दिन हम पशुओं के बाहर निकलते हैं उस दिन हम पशु नहीं रह जाते इसलिए अब हम लाउस्य के सूत्र को समझने की कोशिश करें लाओ से कहता है सैनिक सबसे बढ़कर अनिष्ट के औजार हैं क्यों सैनिक को अनिष्ट का औजार कहा जाए इसीलिए कि हिंसा पशुता है अगर हिंसा पशुता है तो ही सैनिक अनिष्ट का औजार है अगर हिंसा पशुता नहीं है तो फिर सैनिक अनिष्ट का औजार ले बल्कि श्रेष्ठ का साधन से कहा है क्योंकि निश्चय बिल्कुल उल्टा सोचता है नीचे सोचता है सैनिक मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ फूल तो निश्चय कहता है कि सैनिक को देखकर मेरी आत्मा विस्तीर्ण हो जाए फैल जाए साधु को देखकर सुखल जाए निश कहता है कि मेरे जगत में जो सबसे श्रेष्ठ संगीत सुना है वो वही है जब सैनिक अपनी नंगी तलवारों को लेकर धूप में अपने पैरों की लयबद्ध आवाज करते हुए गुजरते हैं उनके पैरों की जो लयबद्ध आवाज है वही श्रेष्ठतम संगीत क्योंकि उसके साथ ही जगता है पुरुष उसके साथ ही जगता है पौरुष उसके साथ जगती है शक्ति की आकांक्षा निश्चय कहता है शक्ति को पाने की आकांक्षा ही मनुष्य की आत्मा अगर हम निश्चय के व्यक्ति में भी उतरे तो भी बड़ी हैरानी होगी नीचे कमजोर आदमी था और दर्शन उसने लिखा है शक्ति का नीचे बिल्कुल कमजोर आदमी था लेकिन बात करता है वो विल टू पावर वो कहता है शक्ति पाने में एकमात्र लक्ष्य है जीवन का और आदमी वो कमजोर था जिंदगी के अधिक दिन बीमार था एडल ठीक कहता है कि लोग अपनी हीनता की परिपूर्ति कर लेते हैं निश्चय कमजोर है और शक्ति की बात करता है और हम महावीर और बुद्ध और लाओस से ज्यादा शक्तिशाली आदमी नहीं देते और वो अहिंसा की बात करें असल में शक्तिशाली शक्ति की बात ही क्यों करेगा कमजोर ही शक्ति की बात करता है जो हमारे पास नहीं है वही हम चाहते हैं जो हमारे पास नहीं उसे हम मानते हैं निश्चय की दृष्टि में सैनिक सिस्टम है और निश्चय की फिलोसफी का परिणाम हुआ कि हिटलर पैदा हो सका सारी दुनिया दूसरे महायुद्ध से गुजरी उस युद्ध का असली श्रेय या अपय नाम या बदनामी हिटलर की नहीं है इसकी असली जड़ निश्चय में हिटलर अपने तकिये के पास निश्चय की किताब सदा रखे रहता था किताब का नाम है विल टू पावर और हिटलर ने कहा है कि जब भी मन मेरा डरने लगता है या डवाडोल होने लगता है तत्काल में निश्चय की किताब उठाकर एक कोई भी पन्ना पढ़ लेता हूं प्राण फिर भर जाते हैं भीतर, और फिर लौट आता है बल फिर सांस खड़ा हो जाता है निश्चय करता है फूल और हिंसा है मनुष्य का कर्तव्य जो हिंसा से विमुख है वो मनुष्य ही न जीसस को बुद्ध को नीचे कहता है ये स्त्रह ये भी कोई पुरुष जो प्रेम की और करुणा की बात कर रहे हैं ये कमजोर लोग हैं निश कहता है और ये अपनी कमजोरी के लिए दर्शन शास्त्र रच रहे हैं ये स्वीकार नहीं करना चाहते नीच से कहता है जी कहते हैं कि जो तुम्हारे गाल पर चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर दो तो तरकीब है, है अपनी कमजोरी को छिपाने की दूसरा को तुम्हें करना ही पड़ेगा तुम्हें कमजोर हो ना करोगे तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दूसरा सामने कर लेगा कहता है कमजोर भी अपनी फिलोसफी अपना तत्व निर्मित करता है और वो ये अपने को समझाना चाहता है कि तुमने मुझे मारा नहीं मैंने ही तुम्हें मारने का मौका दिया है मैं खुद ही अपने वो तुम्हारे सामने किए दे रहा हूं इस भांति वो सांत्वना खोजता है तो नीचे के लिए ये सूत्र तो बहुत हैरानी का होता है अगर उसने तावते किन बढ़ा होता तो वो फाड़ के फेंक देता तक आप आग लगा देता क्योंकि लॉर्ड से कहता है सैनिक सबसे बढ़कर अनिश्च के अजार होते हैं क्योंकि सैनिक का मतलब यह है कि जिसे हमने हिंसा के लिए तैयार किया व्यवसायी हिंसा प्रोफेशनल हम एक धंधे के लिए भी उसको तैयार किया एक खास काम के लिए तैयार किया है कि वह हिंसा करे सैनिक को हम तैयार इस तरह करते हैं कि उसमें कोई मानवीय गुण ना रह जाए का सारा प्रशिक्षण ऐसा है कि उसके भीतर मस्तिष्क ना रह जाए हृदय ना रह जाए वो हो जाए। इसलिए हम सालों तक उससे कोई और काम नहीं लेते हम क्या करवाते हैं? हम उसको लेफ्ट राइट परेट करवाते हैं। घंटों बाएं घूमो दाएं घूमो बाएं घूमो दाएं घूमो बाया पैर ऊंचा करो दाया नीचा करो हम क्या करवा रहे हैं उस वर्षों तक हम उसमें ये क्यों करवा रहे हैं इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है क्योंकि जो आदमी वर्षों तक घूमो दाए घूमो करता रहेगा धीरे धीरे कंडीशन हो जाएगा आज्ञा और उसके भीतर कोई विचार नहीं उठेगा कृत आज्ञा और कृत के भीतर विचार नहीं होगा बाएं घूमो तो सैनिक सोचता नहीं कि मैं घूमू या मैं घूमू या कि घूमने का कोई लाभ है या क्यों वर्ग घुमा रहे हो ना इस सब इस सब की सुविधा उसे, उसे सिर्फ़ घूमना तो जब उसको कहा जाता है गोली चलाओ तो वो चलाता तब तो वो सोच नहीं सकता कि मैं क्यों चलाऊं, या सामने जिसे मैं मार रहा हूं, उसे मारना चाहिए, या मैं कौन ही जोर से मारूं, और मैं क्या पा रहा हूं मार के कोई सौ रुपया, दो सौ रुपए की महीने की नौकरी पा रहा है एक सैनिक अपनी रोटी के लिए वो हत्या का धंधा कर रहा है हजार लोगों को काट सकता है जिस आदमी ने हेरोसीमा पर एटम गिराया उसके बाद में जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ आज्ञा का पालन किया मेरा और कोई जुम्मा नहीं जब उस आदमी से पूछा गया कि तुम रात सो सके हेरोमा पर एटम गिरा के उसने कहा मैं बिल्कुल आनंद से क्योंकि मैं अपना काम पूरा कराया ड्यूटी पूरी हो गई थी फिर मैं सो वहां एक लाख बीस हजार आदमी जल के राख हो गए इस आदमी के गिरने अगर यह आदमी सोचे कि मैं पांच आ रहा हूं तीन सौ रुपये में कि पांच सौ रुपए में कि मैं रोटी ही तो कमा रहा हूं रोटी तो भिकमे भी सड़क पर भीख मांग के कमा लेते तो मैं एक लाख बीस हजार आदमियों को हत्या करने का रोटी कमाने के लिए कारण बनी शायद ये आदमी कहे कि नहीं ये आज्ञा मानने से मैं इंकार करता हूं लेकिन ये मौका नहीं आएगा अगर हम किसी आदमी को सीधा एटम बम गिराने भेजने तो आएगा इसलिए वर्षों हम इसको लेफ्ट राइट कराते इसके सोचने की क्षमता को मारते इसके भीतर बुद्धि को छीन करते ये यंत्र हो जाता है विलियम जेम्स मजाक में कहा करता था कि एक दिन ऐसा हुआ तो में बैठकर अपने मित्रों से कुछ बात कर रहा बड़ा था बड़ा मनोवैज्ञानिक था का और वो कह रहा था कि आदमी कैसे संस्कारित हो जाए। और तभी एक रिटायर्ड सैनिक सड़क से गुजर रहा अंडे अपने सिर पे लिए और विलियम जेम्स ने एक जिंदा उदाहरण देने के लिए चिल्ला के कहा अट वो आदमी जो कि रिटायर्ड था कोई दस साल उसने अंडे की टोकरी नीचे गिर गई और अटेंशन खड़ा हो गया जब वो खड़ा हो गया तब उसे समझ में आया बहुत नाराज हुआ उसने कहा क्या मजाक करते सब अंडे पर विलियम जेन्स ने कहा कि तुम्हें हक था तुम अटेंशन न करते और उसने कहा कि वो हक तो हम खो चुके दस साल हो गए छोड़े हुए नौकरी लेकिन यं तुमने कहा तो सोचने का मौका नहीं रहा कि नहीं करने का सवाल नहीं उठता और हमने किया यह कहना ठीक नहीं तो है अटेंशन हो गए यंत्र तो सैनिक की तैयारी है यंत्रवत मनुष्य का जो सर्वाधिक पतन हो सकता है वो यंत्र है पशु मनुष्य का पतन नहीं बड़ा पतन नहीं आदमी दो सीढ़ियां नीचे गिर सकता है आदमी चाहे तो पशु हो सकता है लेकिन पशु की भी एक गरिमा है क्योंकि पशु भी सोचता तो थो है थोड़ा पशु भी अनुभव तो करता है थोड़ा पशु भी मिलने तो लेता है कभी आपका कुत्ता है उसे भूख भी लगी हो लेकिन आप बेमन से दुखकार कर रोटी डाल दे तो वो भी रोपी खाने को तैयार नहीं होगा वो जो दुखकारा है वो दीवार बन गया है वो तैयार नहीं होगा वो भी कुछ अनुभव करता है कुछ सोचता है कुछ निर्णय लेता है उससे भी बड़ा पतन ही यंत्र हो जाना तब कोई निर्णय का सवाल ही नहीं रहता इसलिए लाउस से कहता है सैनिक अनिष्ट का साधन क्योंकि तो उस मनुष्य की अधिकतम पतन की अवस्था है ये तो बड़ी बुरी बात लाउ से कह रहा क्योंकि तो फिर क्या होगा हमारे सेनापतियों का हमारे नेपोलियन हमारे सिकंदर हमारा सारा इतिहास तो सैनिकों का इतिहास इतिहास में जो चमकदार नाम है वो सैनिकों के नाम है लेकिन हमारा सारा इतिहास हिंसा का इतिहास और हमारा सारा इतिहास आदमियत का नहीं है हमारा सारा इतिहास आदमी अभी भी पशु है इस बात का इतिहास स्वभाव था उसमें सैनिक श्रेष्ठ मालूम पड़ता है उसमें सैनिक के तग में चमक पे उसके बाहों पर लगी रंगीन पट्टियां इंद्रधनुष बन जाती है पूरे इतिहास पर लाल से कहता है सैनिक अनिष्ट के औजार भी क्योंकि व्यवसायी हिंसा है ये इससे तो गैर व्यवसायी हिंसा भी ठीक है अगर कोई आदमी आपका अपमान करे और आप क्रोध से भर जाए इस क्रोध में भी एक गरिमा है लेकिन व्यवसायी हिंसा क्रोध से भी नहीं भरता और हत्या करता है सैनिक को क्रोध का कोई कारण नहीं वह स्वर्त धंगे में वो अपना काम कर रहा है सैनिक और वेश्या में बड़ी निकटता है वेश्या शरीर को दे देती है बिना किसी भाव के कोई प्रेम नहीं कोई ध्यान नहीं बड़ी तथस्थता है इसलिए तो पैसे पर शरीर को बेचा जा सकता है व्यासा को हम सब पापी कहते हैं लेकिन व्यासा का कसूर क्या है कि वो अपने शरीर को पैसे पर बेच रही यही कसूर है ना सैनिक क्या कर रहा है वो भी अपने शरीर को पैसे पर बेच रहा है और अगर दोनों में चुनना हो तो व्यासा बेहतर क्योंकि तो सिर्फ अपने शरीर को बेच रही किसी दूसरे के शरीर की हत्या नहीं कर रही सैनिक अपने शरीर को बेच रहा दूसरे की हत्या करने के लिए लेकिन वैश्य अपमानित है और सैनिक सम्मानित है व्यास्या से किसी को क्या बड़ा नुकसान पहुंचा विचारशील लोग कहते हैं कि व्यास्याओं के कारण बहुत से परिवार बचे नुकसान तो किसी को पहुंचा नहीं असल में व्यस्याएं न हो तो सतियों का होना बहुत मुश्किल हो जाए वहाँ व्यास्य है तो घर में पत्नी सती बनी रहती है और पत्नी भी बहुत डरती नहीं पुरुष के व्यस्या के पास जाने से पत्नी डरती है पड़ोसियों के पास जाने से <laughs> क्यों क्योंकि व्यसा से कोई खतरा नहीं क्योंकि कोई लगाव नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पुरुष जाएगा और आ जाएगा व्यस्या के पास जाना एक बिल्कुल तथस्थ प्रक्रिया है पैसे का ही संबंध है लेकिन पड़ोसियों के पास अगर पुरुष चला जाएगा तो लौटना फिर आसान नहीं है क्योंकि पैसे का संबंध नहीं भाव का संबंध बन जाए इसलिए व्यास्याओं से किसी को कोई चिंता नहीं पुराने राजा महाराजाओं की और पे पास में बैठ के और व्यास्याओं को राजा नचाता रहता और वो भी देखती रहती उससे कोई अड़चन न थी क्योंकि उससे क्षति होने में कोई बाधा नहीं पड़ती बल्कि जो लोग समाज की गहराई में खोज करते हैं वो कहते हैं उससे सुविधा बनती सुविधा ये बनती है कि समाज व्यवस्थित चलता चाहता है कुछ स्त्रियों के शरीर बिकते रहते हैं समाज का घाव सब तरफ नहीं फूटता कुछ स्त्रियां उस घाव को अपने ऊपर ले लेतीं वो तो जो बीमारी सब तरफ फैल जाती वो सब तरफ नहीं फैलती उसकी धाराएं बन जाती इससे हमारे घर का गंदा पानी नालियों से बह जाता है तो नालियां आपके घर की सफाई के लिए जरूरी नहीं तो पूरी सड़कों पर तो पानी फैल जाएगा वो वैसा नालियों का काम कर जाती और जो गंदगी घर घर में इकट्ठी होती वो वहां से बह जाती जब तक घर में गंदगी होती तब तक वैसा रहेगी जिस दिन घर का संबंध पति और पत्नी का प्रेम का जहन संबंध हो जाएगा कोई गंदगी पैदा ना होगी तभी व्यक्षा मिटेगी नहीं तो व्यक्षा मिटाई नहीं जा सकती क्योंकि वो जरूरत है लेकिन वृक्षा को हम पापी कहते और वृक्षा आ जाए तो हमारे मन में तत्म निंदा आ जाती लेकिन सैनिक को सीमित क्या कर रहा है सैनिक की शरीर बेच रहा है रोटी के लिए और साथ में दूसरे के शरीरों की भी हत्या कर है कहता है सैनिक अनिष्ट के औजार होते हैं और लोग उनसे घृणा करते लेकिन इसे थोड़ा हम समझ ले लोग साधारण का सैनिक से घृणा करते हैं साधारण का पुलिस वाले को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता जब तक आप सुरक्षित हैं और शांत थे और जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं तो पुलिस को सैनिक को कोई अच्छी निरक्ष नहीं देखता लेकिन जैसे ही तकलीफ होती वैसे ही पुलिस ही आपका रक्षक हो जाता जैसे बेचैनी फैलती युद्ध की आशंका होती सैनिक ही आपका सब कुछ हो जाता इसलिए सैनिक सदा उत्सुक रहते हैं कि युद्ध चलता रहे पुलिस वाला भी सदा उत्सुक रहता है कि कुछ उपद्रव होता रहे क्योंकि जब उपद्रव होता है तभी वो सम्मानित है जैसे उपद्रव खोया वो खो जाता है आपने देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान का थोड़े दिन युद्ध हुआ तो सेनापतियों के नाम अखबारों में सुर्खियां बन गए धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। वो नाम लेकिन अभी भी चल रहे हैं। साल उपद्रव न हुआ आप भूल जाएंगे कि कौन है सेनापति सैनिक की प्रतिष्ठा तभी है जब उपद्रव चल रहा हो अन्यथा लोग घृण करते क्योंकि लोग भीतर अनुभव तो करते हैं कि ये हिंसा का व्यवसाय है ये हत्याओं का धंधा सब तरह से गलत है फिर भी कभी कभी उन्हें ठीक मानते अगर एक आदमी किसी की हत्या कर दे तो वो अपराधी और खांसी की सजा होती और एक आदमी युद्ध में हजारों की हत्या कर दे तो सम्मानित होता है मरने की बात तो एक ही है मारने की बात तो एक ही है लेकिन कभी वही अपराध है और कभी वही सम्मान बन है तो गहरे में तो हम जानते हैं कि सैनिक कोई सुभ लक्षण नहीं इसलिए लाह से कहता है और लोग उनसे गुण करते ताओ युक्त धार्मिक पुरुष उनसे बचता है हमने सुना है कि धार्मिक पुरुष वैश्या से बचता है लेकिन कभी आपने ये भी सुना कि धार्मिक पुरुष सैनिक से बचता है नहीं आपके ख्याल में नहीं होगा लेकिन लाह से ठीक कह रहा है वैसा से भी ज्यादा सैनिक से बचना जरूरी है धार्मिक पर उसका क्योंकि सैनिक का प्रयोजन ही एक है कि आदमी अभी आदमी नहीं हुआ है इसलिए उसकी जरूरत वो सबूत है हमारे पशु होने का आपके लिए जेल की जरूरत है सिपाही की जरूरत है अदालत की जरूरत है मजिस्ट्रेट की जरूरत है ये सब प्रतीक है हमारे चोर बेईमान होने के मजिस्ट्रेट अकल के अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए वो हमारी बेईमानी के प्रतीक है उनकी कोई जरूरत नहीं है जिसमें हम बेईमान नहीं सही खड़ा है चौरास्ते पर वह आपके चोर होने का धोखेबाज होने का नियम नियमहीन होने का सबूत है अगर वो चौरस्ते पर नहीं तो आप पर फिकर करने वाले नहीं कि आप कार कैसी चला रहे बाएं जा रहे हैं कि दाएं जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो वहां खड़ा वो आपके भीतर जो गलत है उसका प्रतीक जिस दिन आदमी बेहतर होगा उस दिन पुलिस वाले की चौरस्ते पे कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए जिस दिन आदमी सोचने ही आदमी होगा उस दिन अदालतें खोज आनी चाहिए मगर हम देखते हमारे राज्यों में अदालत का जो मकान होता है वो सबसे शानदार होता है हाई हाईकोर्ट जाकर देखते पीछे आने वाला आदमी इतिहास में लिखेगा कि कैसे अपराधी लोग रहे होंगे कि अदालतों के इतने इतने बड़े मकान बनाते अदालतों के इतने, इतने इतने बड़े मकान बनाने की जरूरत क्या है अदालत कोई गौरव है अदालत कोई कलात्मक प्रतीक है अदालत को इस संस्कृति का प्रतीक है अदालत तो हमारे भीतर वो जो पशु छिपा है उसकी जरूरत है लेकिन कोई आदमी अगर जस्टिस हो जाए चीफ जस्टिस हो जाए तो हम समझते हैं और क्या होने जैसा बचता है फना तो आदमी चीफ जस्टिस हो गया और पता नहीं तो वो दूसरा चोर है हमारे चोरों अपराधियों हत्यारों का और उनके ऊपर ही खड़ा जिस दिन वो खो जाएंगे वो भी खो जाए कानून बताता है कि लोग अच्छे नहीं जितने ज्यादा कानून उतना बुरा समाज जितने ज्यादा कानून की जरूरत उतना बेहूदा समाज कानून बढ़ते जाते हैं हमारे लोग उससे डर लगता है कि कहीं आदमी और बुरा तो नहीं होता जाता क्योंकि कल 10 कानून थे तो आज 20 है कल 30 हो जाते हैं कानून रोज बढ़ते जाते हैं, बढ़ता हुआ कानून बताता है कि आदमी बिगड़ते चले जाते कहता है ताओ से युक्त धार में पुरुष सैनिक से भी बचता है क्योंकि सैनिक आदमी के पीछे अपीत की घटना है पशुओं से संघर्ष की घटना है सैनिक आदमी का भविष्य नहीं है अतीत और भविष्य में सैनिक नहीं होना चाहिए सज्जन असैन्य जीवन में वाम पक्ष अर्थात शुभ के लक्षण की ओर झुकता है चीन में वाम पक्ष को शुभ का लक्षण प्रतीक माना जाता सज्जन असैन्य जीवन में वाम पक्ष शुभ के लक्षण की ओर झुकता है लेकिन युद्ध के मौकों पर वह दक्षिण पक्ष अर्थात अशुभ के लक्षण की ओर झुक जाता है आप साधारणता हत्या पसंद नहीं करते लेकिन युद्ध के समय में पसंद करते हैं पसंद ही नहीं करते जो जितनी ज्यादा हत्या करा है, उसे उतने सम्मानित करते हत्या आदृत हो जाता है साधारण जीवन में हत्या के विरोधी है युद्ध के समय आपका सारा रुख बदल जाता है आप और ही तरह के आदमी हो जाते कहता है अशांत युद्ध के क्षणों में वो भी अशुभ की ओर झुक जाता है अशुभ तो अशुभ रहते ही है युद्ध के समय में जो सज्जन थे वे भी अशुभ की ओर झुक जाता है इसलिए युद्ध का समय मनुष्य के जीवन में समाज के जीवन में धर्म के धर्म की दृष्टि से पतन का समय युद्ध के समय में बहुत सी बुराइयां सहज स्वीकृत हो जाती जिनका हम कभी वैसे ख्याल भी नहीं करते पिछले महायुद्ध में ऐसा हुआ कि जब हजारों सैनिक अपने घरों को छोड़कर युद्ध पर गए तो जैसा भारत में हुआ स्तिष्ण स्तिष्ण पर हम सैनिक का स्वागत करने लगे फूलमालाएं पहनाने लगे मिठाइया बेच करने लगे स्वेटर और कपड़े और ऊनी कपड़े बेच करने लगे कुछ हम बेच करने गए लेकिन आपको शायद पता न हो कि पिछले महायुद्ध में स्त्रियों ने लड़कियों ने सैनिकों को जाके स्टेशनों पर अपने शरीर की भेंट की एक लिहाज को तो अगर बेटी करना हो तो क्या स्वेटर बेट कर रहे स्त्रियों ने अपने शरीर भी भेंट किए क्योंकि जो मरने मारने जा रहा है उसे सब कुछ दिया जाए जो स्त्रियों कभी सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वे साधारण स्त्रियां थी कोई वह्याएं नहीं थी जो सोच भी नहीं सकती थी किसी पुरुष का संसार। और उन्हें अनजान अपरिचित लोगों को शरीर दिए क्या हुआ युद्ध सारे मूल्यों को उल्टा देता है जो मूल्य कल तक प्रतिष्ठित थे वो नीचे गिर जाते हैं और जो अप्रतिष्ठित थे वो ऊपर आ जाते हैं युद्ध एक उत्पाद की स्थिति है इसलिए जितने ज्यादा युद्ध होते हैं समाज की गति धर्म की और उतनी ही कम हो जाती है पिछले पांच हजार साल में पंद्रह हजार युद्ध हुए हिसाब लगा के देखा जाए तो ऐसा दिन खोजना मुश्किल है जहां जमीन पर कहीं ना कहीं युद्ध ना हो रहा हो युद्ध हो ही रहा युद्ध चल ही रहा कहीं ना कहीं हम आदमी को मार रहे हैं और मर रहे हैं आदमी मरने और मारने के लिए है। तो हम बड़े बड़े लक्ष्य खड़े करते और उन लक्ष्यों के कारण ही सज्जन पुरुष भी युद्ध में सैनिक की तरफ झुक जाता तब हिंस में छिप जाती है इसे थोड़ा ठीक से समझ ले क्योंकि हमारे जीवन की व्यवस्था का बहुत नमजुक पहलू है कि जब भी हम बुराई करनी होती है तो हम बहुत अच्छे रंगीन पर्दों की ओर उसे छिपा देते क्योंकि बुराई को सीधा करना मुश्किल है और अगर हम बड़े नारे लगाएं और बड़ी आदर्शों की बात करें तो फिर बुराई करना आसान हो जाती इसलिए कोई भी युद्ध बिना आदर्श के नहीं होता यह कहा जा सकता है कि जब तक दुनिया में आदर्श है युद्ध से बचना मुश्किल आदर्श बदल जाते हैं लेकिन युद्ध नहीं बदलता युद्ध जारी रहता आदर्श की आड़ में बुरा करना कितना आसान है तो थोड़ा ख्याल करें अगर आप एक मस्जिद जला रहे हैं और ये धार्मिक कृत्य समझ में आए या एक मंदिर तोड़ रहे हैं और ये जिहाद हो तो फिर मंदिर को तोड़ने में आग लगाने में निर्दोष पुजारी को काट डालने में के मन में जरा भी गुलामी न होगी क्यों क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो दिखाई ही नहीं पड़ता आदर्श दिखाई पड़ता मुसलमानों ने इतने मंदिर जला डाले इतनी मूर्तियां तोड़ डाली इतने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी विहार उनका धर्म गुरु उनसे कहना है ये धर्म युद्ध अगर जीते तो यही सुख पाओगे अगर मर गए युद्ध में तो स्वर्ग में बहिष्कृत में परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर आसान है मामला अगर कुरान हाथ में हो बाइबल हाथ में हो या गीता हाथ में हो तो छुरा भोंकना बहुत आसान है क्यों क्योंकि तो छोरा फिर छोटी चीज हो जाती बड़ी चीज कुरान बड़ी चीज बाइबल अब कोई डर नहीं अब क्या था? अभी हमारे मुल्क में आजादी के बाद लाखों लोग काटे गए हिंदुओं ने काटे मुसलमानों ने काटे जिन्होंने काटे वो हम लोग थे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी जो दुकान करता है स्कूल में मास्टी करता है या पढ़ता है या लकड़ी काटता है या घास बेचता है आदमी कभी हत्या करेगा इस कभी कोई सोच भी नहीं सकता था इसी ने हत्या की और ये कैसे कर सका क्योंकि इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।, थी कि यह आदमी किसी को काट भी सकता है इसने काटा क्या हुआ बड़ा आदर्श फिर आदमी के पागल होने में कठिनाई नहीं होती युद्ध आदर्शों की आड़ में चलते दूसरा महायुद्ध चला हिटलर लड़ा रहा था अपने लोगों को क्योंकि सारी दुनिया में श्रेष्ठ मनुष्य पैदा करना है सुपरमैन महामानव पैदा करना है तो जर्मन खून में उसने लहर भर दी जर्मन खून इस आदत के पीछे दीवाना हो गया कि ठीक सारी पृथ्वी को स्वर्ग बना देंगे नारदिक जाति को बचा लेंगे जो श्रेष्ठतम है उसी को बचने देंगे निकर्ष को विदा कर देंगे एक सर्जिकल ऑपरेशन था एक गलत को हटा देना है ठीक को स्थापित करना है ये बड़ा ऊंचा लक्ष्य था इसके लिए कोई मरे मारे सब उचित था तो जर्मन लड़ रहे थे इंग्लैंड अमेरिका, रूस इसलिए लड़ रहे थे कि दुनिया को फासिज्म से बचाना नाजिज्म से बचाना यह फासिज्म हत्या है लोकतंत्र की फासिज्म हत्या है समाजवाद की फाजिज्म हत्या है स्वतंत्रता की इससे बचाना तो इंग्लैंड का जवान लड़ रहा था अमेरिका का जवान लड़ रहा था रूस का जवान लड़ रहा था कि दुनिया गर्द में जा रही पाप के उससे तो उससे बचाना बड़े आदर्श आदमी से कुछ भी कर सकता है आदर्श न हो नगर सबके सामने हो तो युद्ध आदमी कर नहीं सकता इसलिए कोई युद्ध सीधा नहीं होता सिद्धांत शास्त्र आइडियोलॉजी जरूरी है बीच में इसलिए जब तक दुनिया में आदमी सिद्धांतों में बटे तब तक कोई ना कोई युद्ध कभी भी करवाया जा सकता है और जब तक दुनिया में लोग कहते हैं कि मेरा विचार ठीक और तुम्हारा गलत तब तक कभी भी तलवार निकाली जा सकती क्योंकि आखिरी निर्णय कैसे हो कि किसका विचार ठीक तर्क निर्णय नहीं कर पाता वर्षों लग जाते हैं तर्क से कुछ सिद्ध नहीं होता तलवार जल्दी सिद्ध कर देती जो हार जाता उसका सिद्धांत गलत जो जीत जाता उसका सिद्धांत सही ये हैरानी की बात है आपने सूत्र सुना होगा हम तो अपने राष्ट्र के प्रतीक बना रखे उस सूत्र को सत्य में वो जय के सत्य सदा जीतता है लेकिन हालत उल्टी दिखती जो जीत जाता है वो सत्य मालूम पड़ता जो हार जाता है वो असत्य तो मालूम पड़ता सत्य सदा जीतता है इसका तो कुछ पक्का पता नहीं चलता लेकिन जो जीत जाता है उसको आप असत्य तो नहीं कह सकते इतना पक्का है वो सत्य हो जाता है थोड़ा सोचे अगर हिटलर जीत जाता दूसरे महारोद में तो चर्चिल स्टालिन, लूजेल्थ कहा होते आज उनकी गिनती पागलों में होती हिटलर रुस गए चर्चिल जीत गए हिटलर हार गया तो हिटलर की डिमती पागल हालांकि दोनों ही पागल हो जीत जाए वो लगता है ठीक जो हार जाए वो पागल असल में बिना पागल हुए राजनीति होना मुश्किल थोड़े नटवो भीतर धीमे होने ही चाहिए कोई तो आदमी को राजनीति का बुखार चढ़ता है तो उसमें जो बड़े पागल होते हैं वो जीत जाते हैं जो छोटे रहते हैं वो हार जाते हैं और जो हार जाते हैं वो इतिहास नहीं बनाते जो जीत जाते हैं वो इतिहास बनाते सब इतिहास झूठा है क्योंकि हारा हुआ आदमी को बना ही नहीं पाता थोड़ा सोचें कि रावण जीत जाता और राम हार गए होते रामायण होती आपके पास कभी नहीं हो सकती क्योंकि रावण ने कोई बाल्मीक खोजा होता कोई तुलसीदास रावण को मिले होते सारी कथा और होती सारी कथा और होती क्योंकि जो, जो जीत जाता है उसके इर्द गिर्द चापलूस इकट्ठे होते कवि इकट्ठे होते खुशामक खोर इकट्ठे होते वो इतिहास रचते जो हार जाता है उसकी तरफ तो कोई कोई हाथ उठाने को भी राजी नहीं रह जाती तो इसलिए इतिहास सब झूठा है इतिहास सच हो नहीं सकता कौन बनाता है इस पर निर्भर करता है स्टेलिन ने सारे रूस को निर्मित किया और स्टेलिन के मरते हुए जिन जगह पर स्टेलिन की फोटो लेलिन के साथ थी वहां वहां लेलिन की बची है फोटो स्टेलिन की काट दी गई आपको पता हो ना हो लेलिन की कब्र ललिन का जहां कब्र नहीं कहना चाहिए ललिन की जहां समाधि है जहां उसकी लाश रखी है अभी भी के चौराहे पर उसके बगल में ही स्टलिन की लाश भी रखी गई थी फिर जब खुद और ताकत में आया तो वो लाश वहां से हटवा दी गई इतिहास से नाम काट दिया गया रूस के बच्चे स्कूल में रूस के बच्चों को पता ही नहीं कि स्टलिन भी हुआ अब बड़ा कठिन यही काम स्टेलिन ने किया था जब स्टेलिन ताकत में आया तो जहां जहां ट्राटस्की के चित्र थे वो हटा दिए गए क्योंकि लैलिंग के बाद नंबर दो की ताकत का आदमी ट्राटस्की था तो जगह जगह उसके चित्र थे किताबों में उल्लेख था अखबारों में उल्लेख था इतिहास में उल्लेख था वो सब जगह से पहुंच दिया गया जो स्टलिन ने त्राटस्की के लिए किया था वो खुरश्यो ने स्थलिन के लिए किया और अब जो है वो खुरश्यो के साथ वही कर दी इतिहास का तय करना बहुत मुश्किल हजार साल बाद जिनके हाथ में किताबें लगेगी जिनमें स्टलिन का नाम भी देना होगा वो कैसे समझेंगे कि स्टलिन ने क्या किया या जो किताबें होंगी उनमें लिखा होगा कि स्थलिन पागल था विक्षिप्त था हत्यारा था तो वो यही समझेंगे अंग्रेजों ने शिवाजी के लिए लिखा है कि वो लुटेरा था अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में बने रहते तो शिवाजी लुटेरे रहते कोई और उपाय नहीं था अंग्रेज चले गए तो शिवाजी अब लुटेरे नहीं अब शिवाजी की हम जगह जगह मूर्तियां खड़ी कर रहे। अब शिवाजी महाराष्ट्र नायक पर बड़ी कठिनाई है कौन सच कह रहा है इतिहास बना रहा है जो जीतता चला जाता है वो इतिहास बनाना बनाता चला जाता हार सब पोष देती लांस से कहता है कि सज्जन आदमी भी युद्ध के क्षण में असत्य की तरफ झुक स गलत की तरफ झुक क्योंकि प्रचार हवा आदर्श सज्जन को भी उलझा देती जिनको हम अच्छे आदमी कहते हैं वो भी प्रार्थनाएं करने लगते हैं कभी तो बड़ी मजेदार प्रार्थनाएं हो जाती क्योंकि दूसरे महायुद्ध में दोनों तरफ ईसाई थी इसलिए पोप बड़ी मुश्किल में पड़ा कि प्रार्थना किसके लिए कर सकते और तब जर्मनी का चर्च टूट गया और जर्मनी के प्रधान पुरोहित ने जर्मनी के लिए प्रार्थना की तो परमात्मा हिटलर को तो जिता है और इंग्लैंड के चर्च में इंग्लैंड के लिए प्रार्थना की परमात्मा इंग्लैंड को जिताए और परमात्मा इंग्लैंड को ही जिताएगा क्योंकि इंग्लैंड सत्य के पक्ष में और वही जर्मनी प्रोहित भी कह रहा था कि हिटलर ही चल रहा क्योंकि हिटलर जो है वो वस्तुतः ईश्वर का संदेश वाहक है। अब अगर दो ईश्वर हो तब भी चल जाए तो एक ही ईश्वर से प्रार्थना हो रही और वो भी हिंदू मुसलमान का ईश्वर हो तो भी समझे ईसाइयों के एक ही ईश्वर्श प्राप्त चल रही लेकिन भला आदमी भी अब ये पुरोहित कोई बुरा आदमी नहीं है ये कोई किसी की हत्या करने वाला आदमी भी नहीं है ये कोई किसी को चोट भी नहीं पहुंचाया गया जरा किसी के पैर में कांटा गढ़ तो उससे निकालने की सेवा करने की इसकी तत्परता ये भी भला आदमी लेकिन ये भी उलझ जाता है ये भी उलझ जाता है यहां हिन्दुस्तान में कोई युद्ध की हवा चलती तो जिनको हम अहिंसक कहें वो भी जो उसमें आ जाती फिर उनकी अहिंसा वगन शब्द नहीं पहुंचाती फिर उनको भी पता नहीं रहता कि खून बुद्धि से ज्यादा जोर मार रहा है और बुद्धि एक तरफ लगी खून छलांग मार रहा है और वो बातें करने लगते हैं युद्ध की लाश से रहता है युद्ध इसलिए बहुत बुरा है कि भला भी उसमें बुरा जैसा हो जाता सारे मूल्य उल्टे हो जाते हैं वे सज्जनों के शस्त्र नहीं हो सकते जब सैनिकों का उपयोग अनिवार्य हो जाए तब शांत प्रतिरोध ही सर्वश्रेष्ठ नीति सैनिक अनुष्ट के अस्त्र शस्त्र है ये थोड़ा सोचने जैसा है क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं सोचते हमारा सोचना कुछ और है। एक गांव में था वहां कुछ दंगा फसाद की हवा थी हिंदू मुसलमानों में तनाव तो हिंदू मेरे पास आए उन्होंने कहा आप अपने वक्तव्य में कहे कि आत्ताइयों को तो नष्ट करने के लिए भगवान ने भी कृष्ण ने आज्ञा दी आज ताई को तो नष्ट कर देना चाहिए तो मैंने कहा कि मुझे पक्का पता नहीं कि आत्ताई कौन आताई को नष्ट कर देना चाहिए ये कृष्ण ने कहा लेकिन तुम्हारे पास तो कोई कसौती है कि तुम जानो कि आस्था ही कौन उन्होंने कहा भी कोई पूछने की है मुसलमान आस्था ही है अगर ये सिद्ध ही है कि मुसलमान आस्था ही है तब तो ठीक है लेकिन ये सिद्ध कौन कर रहा है ये हिंदू सिद्ध कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा मुसलमानों से पूछा उन्होंने कहा उनसे क्या पूछना तो मैं उनको कहा अगर मुसलमान मेरे पास आए क्योंकि न मैं हिंदू हूं न मैं मुसलमान अगर वो मेरे पास आए और वो कहे कि काफिरों को तो नष्ट करने की आज्ञा कुरान में दी हुई तो मैं उनसे पूछूंगा कि काफिर कौन है अगर सिद्ध है कि हिंदू काफिर है तब तो कोई मामला ही नहीं मगर हिंदुओं से पूछा वो भी राजी नहीं होंगे पूछने की काफिरों से क्या पूछना हम मान के ही बैठे हैं तो फिर ठीक है मुसलमान समझते हैं कि तुम गलत हो हिंदू समझते हैं कि मुसलमान गलत है कौन तय करे एक बात पक्की जो आदमी सदा देखता है कि दूसरा गलत है और मैं ठीक हूं वो गलत होगा ये गलत आदमी का लक्षण है असल में सही आदमी बहुत विचार करता है इसके पहले भी दूसरे को गलत कह अपने को गलत होने की सारी संभावनाओं को सोच लेता कि कहीं ना गलत तो नहीं बुरा आदमी उस झंझट में नहीं पड़ता। वो मान के चलता है कि दूसरा गलत है मुसलमान गलत होते हैं ऐसा नहीं है मुसलमान गलत होते ही है इसमें कुछ और सोच विचार की जरूरत है उनका मुसलमान होना उनके गलत होने के लिए काफी है ऐसा हिंदू का हिंदू होना काफिर होने के लिए काफिर फिर जब मुसलमान हिंसा करता है तो वो नहीं मानेगा कि हिंसा हर हालत में अनिष्ट का साधन है वो कहेगा कि हिंदू जब हिंसा करते हैं तब अनिष्ट का साधन है और जब हम कर रहे हैं तो काफिर करना का करना ये कहीं अनिष्ट ये तो इष्ट है इसलिए सभी युद्धखोर अपनी हिंसा को इष्ट मानते हैं दूसरे की हिंसा को अनिष्ट मानते हैं कहता है सैनिक हर हालत में हिंसा हर हालत में अनिष्ट का साधन कौन उपयोग करता है सवाल नहीं है हर हालत में अनिष्ट का साधन अच्छा आदमी भी उपयोग करे तो भी उससे अनिष्ट ही होता है बुरा आदमी करे तो भी अनिष्ट होता है साधन ही अनिष्ट का है सबसे अच्छा आदमी क्या करे हिंसा उसका शस्त्र नहीं हो सकती सैनिक सज्जन के लिए शस्त्र नहीं हो सकते इसलिए जब तक कोई राष्ट्र वस्तुतः समस्त सैन्य शक्ति का विसर्जन नहीं करता तब तक सुसंस्कृत कहने का अधिकारी नहीं कोई राष्ट्र जब तक सैनिक को रखता है तब तक वो सुसंस्कृत कह जाने का अधिकारी नहीं लेकिन कोई राष्ट्रीय हिम्मत नहीं जुटा सकता कि सैनिक को विदा कर दे मजबूरी है क्योंकि चारों तरफ जो लोग इकट्ठे वो तत्काल दल दौड़ पड़ेंगे वो तत्काल मुल्क को पी जाएंगे ये व्यय तो सज्जन भी क्या कर सकता है सैनिक को अपना साधन न भी माने लेकिन अगर असज्जन उस पर हमला करे तो वो क्या कर सकता है हमले का प्रतिरोध तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर प्रतिरोध न किया जाए तो ये भी जन को सहयोग है यह भी बुराई को साथ दे समझे कि जी सकने कहा है कि दूसरा गाल सामने कर दे लेकिन सामने अगर आदमी हो रहा है तो मैं उसके लिए सहयोगी हो, हो रहा हूं और ये भी हो सकता है मैं उसकी आदत बिगाड़ रहा हूं और कल वो किसी और को भी चाटा मारेगा इसी कि दूसरा गाल भी आता ही हो। सुना है मैंने मुल्ला नसरुद्दीन एक आसान बैठ के रोज किया करता एक छोटा बच्चा शरारती बच्चा रोज की आदत बना लिया कि वो आता और मुल्ला की पकड़ी में हाथ मार के बाद पगड़ी नीचे गिर जाती मुला अपनी पगड़ी से ऊपर रख लेता अनेक बार लोगों कहा कि मुला एक दफे इस लड़के को डांट दो भी क्या बेतु बात इस लड़की की को का थे एक दफा जोश को चाटा लगा दोबारा ही लौटेगा मुल्ला ने कहा ठहरो हमारे भी अपने रास्ते फिर एक दिन ऐसा हुआ ये वर्षों की आदत होगी ये रोज का नियम हो गया कि वो तो लड़का मुल्ला की पगड़ी गिरा जाता एक दिन ऐसा हुआ कि एक पठान सैनिक उधर बैठा हुआ था उस जगह शाम का वक्त जहां मुल्ला शाम को रोज बैठते थे मुल्ला के दूसरी जगह बैठ के देख रहा वो लड़का आया उसने पकड़ी एक हाथ मारा पठान ने पलवा निकाल उसकी गर्दन काट दी, मुल्ला ने कहा देखो हम रास्ता देख रहे थे इसका अभ्यास पक्का हो गया अब ये होने वाला था कभी इस हत्या में पठान से ज्यादा मुल्ला का हाथ पठान देखेगा अपराधी मगर वो बिचारा केवल एक लंबी श्रृंखला की आखिरी कड़ी उनका कोई इसमें ज्यादा हाथ नहीं है ज्यादा हाथ उस तो आदमी का जो साल भर पगड़ी गिरवा रहा था। और अभ्यास करवा रहा तो ये भी हो सकता है जिंदगी जटिल है और वहां जड़ काम नहीं करते कि मैं एक गांधी तो आप चांटा मारे दूसरा आपके सामने कर दो जरूरी नहीं है कि ये हित कर ही हो मैं आपकी आदत भी बिगाड़ रहा बिगाड़ा और उसमें आपकी गर्दन भी कट सकती और जुम्मा मेरा भी होगा तो सज्जन क्या करे अगर वो सैनिक भरोसा करे तलवार का भरोसा करे तो अनिष्ट का सहयोग ही हो होता है अगर वो ना कुछ करे तो भी अनुच्छा सहयोगी हो होता है तो लाउस से कहता है उसके पास एक ही उपाय है इस बुरी दुनिया में उसके पास एक ही उपाय है शांत प्रतिरोध शांत संयम संयमित प्रतिरोध ही उसके पास एकमात्र उपाय है वो विरोध तो करे ही अगर जरूरत पड़े तो वो तलवार भी लेकर विरोध करे और हिंसा का भी उपाय करे और जरूरत पड़े तो सैनिक को लेकर भी विरोध करे लेकिन शांत रहे ये शर्त है तलवार तो बुरे आदमी के हाथ में भी होती है अच्छा आदमी के हाथ में भी होती है तलवार का तो कोई फर्क नहीं लेकिन बुरा आदमी भी तो शांत नहीं होता अच्छा आदमी भीतर शांत हो और अगर वो शांत नहीं है तो सिद्धांतों की बकवास न करे समझे की मैं भी बुरा आदमी एक कहानी और मैं आज की बात पूरी करूँ मुसलमान खलीफा हुआ उमर बड़ी नीति घटना हम उसकी जिंदगी दस साल तक एक दुश्मन से युद्ध चलता रहा दस साल में न मालूम कितनी हत्या न मालूम कितने गांव जलाए गए और नमालूम कितने लोग मरे कितनी की हानि हुई फिर दस साल बाद एक मुकाबले में आमने सामने उमर अपने दुश्मन से पड़ गया और एक ही दांव में उमर ने दुश्मन के घोड़े को काट दिया दुश्मन नीचे गिर पड़ा उमर ने छलांग लगा के उसकी छाती पर बैठ गया और उसने अपना भाला निकाला उसकी छाती में ढोंक देने दुश्मन नीचे पड़ा था असहाय एक क्षण और मौत कर जाए। दुश्मन ने आखिरी मौका नहीं चुका इसके पहले कि भाला उसकी छाती में जाए उसने उमर के मुंह पर थूक दिया उमर ने भाला वापिस वापिस लौटा लिया उसके खड़ा हो गया उसके दुश्मन ने कहा मैं समझा नहीं क्या बात ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ सकता उमर ने कहा बात खत्म हो गई मुझे क्रोध आ गया तुम्हारे थूंकने से मुझे क्रोध आ गया और कसम है मेरी कि शांति लड़ू तो ही लड़ूंगा आसान हो गया आज कल सुबह फिर लड़ेंगे ये तो खत्म हो गए तो वो दुश्मन पैर तो दे पा उसने कहा सोच भी नहीं सकता ये मौका छोड़ नहीं जा सकता दस साल से जिस दुश्मन के पीछे तुम थे और जिसके पीछे मैं था दस साल का लंबा उपद्रव और आज फैसला हुआ जाता तो ये भी तुम क्या बात कर रहे हो उमर कि क्रोध हो गया क्या यह युद्ध बेरोक्रोध के चल रहा था उमर ने मेरा कोई क्रोध न एक शांत प्रतिरोध तुम पागल थे लड़ने को कोई और उपाय नहीं था तो मैं लड़ रहा लेकिन लड़ने में कोई रस नहीं था आज व्यक्तिगत रस हो गया लड़ने में। तुमने जब थूका तो क्षण भर को मुझे लगा कि भोंक दो लेकिन तब मैं भोक रहा था उम्र दस साल सब विलीन हो गए तुम बुरे आदमी हो इसलिए मारना तुम नुकसान कर रहे हो लोगों का इसलिए मारना ये सब सवाल न तुमने मेरे ऊपर थूका सारी बात इस अटक गई सकू तो तो ज़रूरी हो गया क्योंकि कसम है मेरी कि शांत तो ही लड़ूंगा क्योंकि अशांत होकर लड़ रहा हूं तो फायदा ही क्या है दो बुरे आदमियों के लड़ने से हल भी क्या है कौन जीतेगा हर हालत में बुराई जीतेगी फिर मेरी उत्सुकता मिले लाव कहता है शांत प्रतिरोधी सर्वश्रेष्ठ नीति अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि तो युद्ध में उतरना पड़े सैनिक बनना पड़े कलाम उठानी पड़े तो भी वो जो धर्मिष्ठ व्यक्ति है वो निरंतर अव्यक्तिगत निरंतर शांत निरंतर शून्य निरंतर अपनी तरफ से अलिप्त लड़ने में बिना रस युद्ध में उतरेगा यही कोशिश कृष्ण की अर्जुन के लिए कि वो ऐसा हो जाए सन्यासी सैनिक एक साथ तो ही सैनिक का जो विष है जो जहर वो विनीन हो जाता है सन्यासी का अमृत अगर सैनिक पर गिर जाए तो उसका जहर विलीन हो जाता है आज इतना ही कीर्तन करने और फिर